कल का पाठ जो हुआ है उपमान उसके पदकृति में अशुद्धि है 86 पेज नंबर वहां जहां समाप्त हो रहा है पदकृत्य नीचे से दूसरा पंक्ति वह ऐसा है कालांतरे तत्पिंड ज्ञानम ऐसा है कालांतरे तत्पिंड ज्ञानम करके सीधा है उसके बीच में इतना घुसा देना कालांतरे तत्पिंड वैधर्म विशिष्ट तत्पिंड जानम ऐसा पाठ काला तत्पिड ततो तथो अतिशवाक्याम तथो उष्ठपदि उत्पद्यते ऐसा है वहाँ कालांतरे के बाद ये जोड़ना है तत्ंडर्शना वैधर्म विशिष्ट तत्पिड ज्ञानम तथोतिदेशवाक्यामरण ऐसा क्रम जाए अब शुरू होता है शब्द प्रमाण से किन स्वरूपम शब्द प्रमाण का क्या स्वरूप है ये पूछा गया आप का जो वचन है जो वाक्य आपके उच्चारित जो शब्द है वही शब्द प्रमाण है।, है आप किसको कहते हैं आप तस्तु यथार्थ वक्ता आप पुरुष उसे कहा जाता है जो यथार्थ का कथन करने वाला कभी अयथार्थ को नहीं बोलने वाला जो कुछ भी कहेगा तो वह विषय पर आधारित होकर या तो व्यावहारिक सत्यता सीक्त होगा या पारमार्थिक सत्यता सुक्त होगा वह हमेशा शास्त्र रूप होगा ऐसा व्यक्तित्व कहते हैं य था आप तो था किसी व्यावहारिक सत्यता के लिए दृष्टान किया उसने कहा नद्यास्तरे पंच फल हानिशन नदी का तीर में पांच फल है तौर पर इसे कोई शास्त्र की जरूरत नहीं ना और उसने कहा और आप गए और आपको फल मिल गया तो उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे इसलिए लौकिक सत्य तो व्यावहारिक सत्यता में भी किंचित अभिलेश मात्र भी इसलिए झूठ छल कपड़ जो कहा जैसा कहा वैसा ही वहां रहा अतः उस व्यक्ति को यथार्थ वक्ता कहा जाएगा और पारमार्थिक विषय में जो शास्त्र हैं वो जैसा है आचार्य परंपरा से जैसा ज्ञात है वैसा कह देना कुछ अपने बुद्धि लगाकर अपनी उसमें मसाला जोड़ करके कुछ बोलना नहीं है ये अपने लक्ष्य की सिद्धि के लिए बनावट करते नो जितने मिशन जिकने जिकने जिकने वाले लोग होते हैं मिशन वाले चाहे वो रामकृष्ण मिशन है चाहे वो चिन्मया मिशन है दयानंद मिशन है शिवानंद मिशन है जितने मिशनरी वाले हैं ये लोग हमेशा आचार्य परंपरा के विरुद्ध ही बोलेंगे क्योंकि आचार्य परंपरा के अनुकूल बोलना है तो उसको साधना के लिए महत्व देना तो पड़ेगा श्रवण मन विध्यासन करो बोलना पड़ेगा और ये आता हो नहीं सकता मिशन कैसे चलेगा उनका मिशनरी नहीं चलेगा उनको कहना पड़ा श्रवण कर लिया तुम तो ब्रह्म हो गया अब तू तो जा दुकानदारी चला नया दुकान खोल वहां पर तो उस क्षेत्र में जाकर एक आश्रम बनाना उधर एक आश्रम बनाना उधर का आश्रम बनाना चेलों का चारों तरफ चला चीनी को भेज देते प्लेसमेंट भी करते तुम अपने दम नहीं है तो चलो वहां जाओ हमारे ट्रस्टी है तुमको कुछ दिन रखेगा रोटी पानी देगा कुछ सत्संग आयोजन करेगा फिर धीरे धीरे तुम अपने दुकान उठा लेना अच्छी तरफ रिप्लेसमेंट मशीनरी का काम और राम रामकृष्ण मिशन में तो फाइव प्रिंसिपल्स ऑफ बुल है साम के पांच सिद्धांत को अपनाया हुआ है वो बोलते खुद ही होकर बोलते ईट लाइक ए बुल ड्रिंक बुल, स्लीप ए बुल, बुल एंड लिव ए बुल <laughs> शांड जैसे खाओ साढ़ जैसे पियो साढ़ो शां जैसे काम करो साढ़ जैसे जियो ये पंच साम का सिद्धांत तो अपना ही वो राम की ही धंधा चलता कि सभी मिशनरियों में हालत बनते जा क्योंकि वहां साधारण मुख्य नहीं उनके अपना संस्था और संस्था की व्यवस्था बनाया और संस्था का प्रचार फैलाव उस पर ध्यान दिया इसे वो लोग कभी आचार्य परंपरा के अनुरूप बोले ही नहीं सकते संस्थाओं की जरूरत है नहीं तो सीधा हमारे पास जैसे तो कहाँ से पहुंच जाएंगे लोग जब लोग पहले वहीं पहुंचेंगे ना ऐसी संस्था में पहुंचेंगे संस्था में पहुंचने के बाद थोड़ा विवेक वैराग्य है तो पता लगाएंगे कोई परंपरा अनुसार पढ़ाने वाला कहीं हो तो फिर वहां आ जाएंगे तो फिर श्रवण करेंगे फिर साधना भी समझेंगे साधना के अनुसार जीने के प्रयास करेंगे और जिनकी संस्कार विवेक वैराग्य नहीं वो वहां दुकानदारी में लग जाएगा नहीं तो वहीं से लौट भी जा बहुत ग्रस्ती हो ब्रह्मचारी बने साधु बनने की विचार था फिर में कोई मिली चला देसी विदेशी किसी को लेकर चला, चला। तो तो पुरुष होना भी बड़ा कठिन व्यावहारिक सत्यता को बोलना भी कठिन पारमार्थिक सत्यता बोलना भी कठिन भी कलयुग में महाकाठी कि जिसको भी सत्य बोलो इसीलिए तो, तो बहुत बुरा लगेगा तो मेरे बारे में ऐसे बोल दिया मुरझाए गए बैठा रहेगा काम करा क्या आज जमाना है तो बहुत बढ़िया जो भी आएगा हाँ बहुत अच्छे चाहे जितना चार सौ बीसी कर रहा है कुछ भी गलत सलत कर रहा है तो भी उसके खाना पड़ेगा बहुत बढ़िया अब बहुत अच्छा काम कर तब तो, तो खुश है नहीं तो क्या क्या चाहते डांट दिया दूसरे लोग तो छोड़िए शिष्य लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते गुरु की कटु सत्य वचन दूसरा क्या सहन करेगा एक बार संप्रदाय को लेकर के जबरदस्त बोल दिया तो था सब कोई प्रसंग प्रदाने में जितने संप्रदाय बने हैं ऐसा मैंने के प्रवर्तक आचार्य और कुछ कलयुग के पोषक आचार्य जितने हुए हैं शंकराचार्य के बाद दो तरफ हो सकते हैं या तो इनको मान लो भगवान खुद ही कल को बसाने के लिए के के कल को फैलाने के लिए भगवान ही इस रूप में आए हैं या तो मान लो नहीं तो इनको कलियुग के प्रवर्तक एवं पोषक आचार्य मानना बुद्ध भगवान से लेकर सब बीच में एक शंकराचार्य टपक गए दोबारा वैदिक धर्म को थोड़ा जिंदा रखने के लिए प्रयास किए शंकर भगवान चाहते थे कलु में भी थोड़ा सनातन धर्म रहे इसलिए शंकराचार्य के रूप में आकर जीवित रखे नहीं तब कुछ भी नहीं रहता अब तक न वेद रहता न वैदिक धर्म रहा यद्यपि उसको मैंने सुनाया तो उसने तो बोल दिया गता वेद वेद गतम गतम गतम गतम रे गतंग रे वेदेद्याय शास्त्र इधानी तना जनाम प्रवृत्ति शुभंत ये दुर्दशा है आप्त वक्ता कौन हो सकता है लौकिक दृष्टिकोण में तो व्यावहारिक सप्ताह में बहुत सारे आप्त वक्ता हो सकते हैं आज भी आज भी बहुत सारे आपता हो सकते है व्यावरिक सत्यता को लेकर जैसा आपके माता पिता कभी आपसे क्यों झूठ बोल आपकी भलाई झूठ बोला भी हो तो आपकी भलाई तो दृष्टिकोण से बोला होगा आपसे कोई बात छिपाया है उनके दृष्टिकोण में वो आपकी भलाई था इसलिए उन्होंने ऐसे किया ये था पारमार्थिक दृष्टिकोण से तो वेद ही हमारे लिए यथार्थ वक्त वेद के अलावा और कोई यथार्थ वक्ता आप यथार्थ यथार्थ कथन करने वाला आपक्य आप तो वाक्यम का ना बना वाक्य वाक्यम पद समूह पद पदस्मु समूह का नाम वाक्य और यहां पर व्याकरण के समान पद नहीं है ना सुक्ति पदम वो पद नहीं पदनीया इनके अक्तम पदम आगे लिख रहे हैं पद क्या है कहते हैं शक्तम पद। बाकी क्या है गाम आनया तो गांव आने में कितना पद है फिर व्याकरण के हिसाब से बोल दिया गाम आनया में पांच पद है गो एक पद है अम एक पद है आंग एक पद है नीध एक पद है लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन रूपा जो आया था वो भी एक पद इनके अलग पद माना जाता को भी एक उसका भी कुछ है प्रत्येक नहीं थी जस अलग है ना सुना अर्थ नहीं थे ना प्रथमिक वचना तत्व प्रथमा का तो मतलब क्या प्रातिक वचन लिंग वचन परिमाण संख्या मात्र प्रथमा सूत्र है ना ये भक्त अर्थ प्रकरण में आपने पढ़ा है अर्थ में विद्यमान जो एक लिंगाधिक मात्र विद्यमान जो एक परिमाण में विद्यमान जो एकत्व है संख्यागत एक है। उसको बोध कराना ही सुध सुना अर्थ है राम शब्द का अपना अर्थ है इसे दोनों ही अलग पद है राम भी एक पद है सु भी न्याय के हिसाब से व्याकरण के हिसाब से व्याकरण के अनुसार राम एक प्रकृति है तू एक प्रत्यय है दोनों मिलकर के पद राम जब बन जाता है तब उसका नाम पद पड़ता है न्याय में ऐसा नहीं है कोई भी शब्द आधा शब्द हो व्याकरण के हिसाब से बोले वो आधा शब्द है लेकिन उसका भी यदि अर्थ निश्चित गम्य मान है तो उसको भी हम पद मानेंगे जैसे आंग उपर इसको भी एक पद क्योंकि इसका भी अर्थ है नय का विपरीत आ नयक का है आ क्रिया वही आ के तरफ बोध हो गया क्रिया है नयन करो उसका विपरीत आ नयन लाओ नी अर्थ होता ले जाओ और आज उठने से लाओ अर्थ निकला ठीक उल्टा हो कि नहीं वो अर्थ और किसके मन में, में ऐसे भी ढा चुकी भी नहीं प्रत्यकी भी महिमा से नहीं वापो आ उपसर्ग महिमा से इसलिए आज अपना अर्थ है क्रिया का बोध करना क्रिया का विपरीत अर्थ देना यहाँ पर इस आ का अपना अर्थ है नी का अर्थ ले जाओ अपना अर्थ है ही और सिर्थ है मध्यम पुरुष एक वचन सभी का अपना अपना अर्थ है ये कर्म का बोध कराता है कर्म ने वो कर्म नहीं समझना पुण्य कर्म पाप कर्म कर्ता, कर्म, करण, अपादान है संबंध है। हैं कर्ता, द्वितीय कर्म, क्रिया का फल जो निश्चय हो जाए जिसमें उसका संज्ञा होता है कर्म जैसे ग्रामम गत्मक तो क्रिया हो रही है उस क्रिया का फल क्या है गाँव को प्राप्त करना जैसे गाँव क्या हो गया उस क्रिया का कर्म ग्रामम में द्वितीया का एक वचन हो गया ग्रामम ग ले आओ किसको पूछा गया गाय को ले आओ आने रूपी क्रिया का फल किस में है गौ में है इसलिए गौ में अं प्रत्यय द्वितीय का एक वचन द्वितीय का नाम कर्म तृतीय का नाम करण चतुर्थी का संप्रदान अपानी का संबंध सप्तमी का, का अधिकरण कर्म हो गया न्याय का सिद्धांत है सप्तम पदम इसे गांव आ इस वाक्य में न्याय के अनुसार पांच पद है व्याकरण के अनुसार दो पद है व्याकरण गांव को पद मानता है आने जो तिंगंत है सुबंत है तिंगंत है दोनों एक एक पद बना यथा कि वाक्य शक्तम पदम, शक्ति क्या है? जिस युक्त का नाम पद है शक्ति ही, अयमर्तोपो ईश्वर संकेता शक्ति ही। अमुक पद से अमुक अर्थ ही बोध हो अमुक पद से अमुक अर्थ ही बोध होना चाहिए ऐसा जो ईश्वर का संकेत है वेदों के माध्यम से स्मृतियों के माध्यम से है उस संकेत का नाम शक्ति जैसे गो शब्द से ये नहीं, नहीं। गो शब्द से शासनाधि मध्य पिंड विशेष का बोध हो ऐसा अनादि काल में संकेत ईश्वर का हुआ है उस संकेत के मुताबिक आज तक व्यवहार होता है उसी पिंड में गो शब्द का ये आज भी इसलिए गो शब्द का व्यवहार उसी पिंड में हो रहा भले अन्य भाषा वाले लोग उसको अलग अलग नाम दे देते हैं वो अपना देव इन वैदिक सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार गौ ही कहा जाएगा उसे दूसरा कोई शब्द का प्रयोग नहीं होगा इसे गो हत्या आंदोलन कहते हैं हत्या का विरुद्ध में आंदोलन बंद करो आंदोलन डंगर हत्या ऐसा नहीं बोला यहाँ के लोग पहले डंगर कहते रहेंगे लेकिन आपने जो है हिंदू धर्म सनातन धर्म के मुताबिक गौ हत्या का विरोधी तो कर रहे हैं ना कि डंगर हत्या का है? प्रचार क्या होता है क्योंकि आप इस बात को साबित करना चाह रहे हैं वैदिक सनातन धर्म के अनुसार कि गौ एक माता है डंगर को माता नहीं मानते जिसे डंगर बेच देते हैं लोग गौ की भावना ही नहीं है गौ को ही डंगर कहते हैं लो हाँ तो बल्कि पहाड़ों में तो औरतों को गौ कहते हैं गाय औरत को बोल देते हैं गाय और गौ को डंगर बोलते हैं। पशु बोलते, हैं। पशु बोलते हैं। ये पशु गाय को पशु कहते हैं ये पशु है औरत को गाय बोलते हैं तो लेकिन अपने वैदिक धर्म के अनुसार जैसे गौ शब्द शासनादिमान पिंड विशेष वाला वस्तु में ही अनादिकाल में वेदों में ही गावस्मे बोला है ना मंत्र में उसके द्वारा बोध करा दिया चमक में आता, तो अमुक पद से अयमे वो अर्थो बोध तब यही अर्थ का बोध होना चाहिए ऐसा वेद और स्मृतियों से जो ईश्वर का संकेत तय किया है उसी का नाम शक्ति पदगत तो शक्ति तो पद हो गया कल भी हमने लिखा है क्या पद को क्या कहते हैं शक्ता और बीच में क्या है शक्ति और उससे बोध अर्थ जिसमें शक्ति निहित तो है क्या है वो शक्य तो लिखा है ना पद और अर्थ पद को लिखा शक्ता अर्थ को शक्य उन दोनों के बीच में क्या है शक्ति वह है शक्ति धातु आदि का अर्थ को लेकर यदि होता है तो अभिधावृत्ति कहा जाता है ये भी लिखा है नीचे शक्ति मने जब धातु का अपनार जो व्याकरण के हिसाब से आप प्रत्येक ले लोगे तो उसका क्या नाम है अभिधावृत्ति वाच्य अर्थ कहते हैं और उस अर्थ को छोड़कर उसे संबंधी कोई दूसरा अर्थ लेते हैं उसमें हम क्या कहेंगे लक्षणावृत्ति अथवा अथवा गौणी वृत्ति कहा जाता है जब उस मुख्य अभिधावृत्ति से बोध अर्थ को छोड़कर के अन्य अर्थ हम लेते हैं तो इसलिए शक्ति हो गया अस्मत्म ईश्वर तो संकेत शक्ति ही इतने तक का आप पहले देख लीजिएगा न्याय बोधनी इसमें भी कुछ छूट गया है वो लिखाऊंगा शब्द लक्ष्य आपते शब्द का लक्षण कर रहे हैं आप आपक्य आप तो आप तो शब्द आप तो आप आप तो चरित होनी चाहिए ऐसा जो शब्द है उस शब्द को उस वाक्य को हम शब्द प्रमाण करते हैं प्रमाण शब्द लक्ष्यतावच्छेद इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि हम व्यवहार में किसी भी चीज का शब्द बोल देते हैं तो हम लक्षण जिसका कर रहे हो क्या है प्रमाण रूप शब्द के लक्षण गौ भी एक शब्द है, एक चीज़ है। और शब्द प्रमाण एक अलग चीज है गौ एक शब्द है व्यवहार हम कर रहे हैं यह शब्द जो हमने प्रयोग किया है वह शब्द का अर्थ प्रमाण नहीं है एक अक्षर विन्यासार और कार है उसको हमने शब्द करके इसीलिए शब्द अनेक अनेकों अर्थों में प्रयोग करने जा रहे हैं एक तो है शब्द जो व्यवहार हो रहा है वो क्या है वो गुण विशेष है ना कहा का गुण है ये आकाश का गुण है शब्द गुण कम्माकाशम एक क्या है वो आयु इत्यादि अक्षर रूपा अथवा ध्वनत्मक पहले पढ़ चुके हैं आप लोग कहा था ना ध्वन्यात्मक शब्द है यह अक्षरात्मक वर्णात्मक शब्द है ये शब्द हो गया जो गुण विशेष है एक और बार बार हम बोला करेंगे शब्द करके वो है ये दोनों नहीं तो प्रमाण है वो जिसके द्वारा शाब्द प्रमा पैदा होगा शाब्दी प्रमा होगी एक हो गया गुण विशेषात्मक शब्द एक प्रमाण विशेषात्मक शब्द और एक शाब्द बोल देंगे वह प्रमाण से जन ज्ञान का नाम है शब्दी प्रमा या शब्दम ज्ञानम नपुंसक लिंग होगा तो शब्दम ज्ञानम प्रमा स्त्रीलिंग शाब्दी प्रमा कह दिया जाता है शब्दम ज्ञानम तो शाब्द प्रत्ययिंग शाब्द प्रत्यय ऐसा प्रयोग हो पर्याची अब यह हम जो लक्षण कर रहे हैं वर्णात्मक तो दुनिया तो शब्द का लक्षण नहीं है जिसका लक्षण आपने पहले पढ़ चुके हो श्रोत्र गुण शब्द है ना वो नियम ये तो वो, वो गुण विशेष वाला मामला है अब जो हम कर रहे प्रमाण का लक्षण करने जा रहे इसे उन्होंने कोष्टक में लिखा प्रमाण शब्द लक्ष्यतावच्छेद केवल शब्द नहीं बोलना कहीं भ्रांति ना हो जाए गुण विशेष का भी अवच्छेद क्या है शब्द इसका भी क्या होगा शब्द दोनों शब्द में अंतर क्या करोगे इसलिए इसमें कहेंगे प्रमाण शब्दत्व इसको कहेंगे गुण शब्द गुण शब्दिन्न शब्द कहूंगा तो गुण विशेष लेना जो आकाश गुण को ले लेना जो कि कैसा है वर्णात्मक और ध्वनयात्मक है वो कैसा है वो गुण शब्दीन है और यह कैसा है प्रमाण शब्दी तो को न्यायपति ने लिखा प्रमाण शब्द प्रमाण शब्द इस शब्द का लक्ष्य अवच्छेद होगा गुणात्मक शब्द और प्रमाणात्मक शब्द का फर्क कैसे करेंगे हम दोनों तो शब्द शब्द ही बोल रहा हूं तो अवच्छेद में अंतर कर देना यहां कहेंगे हम गुण शब्द अवच्छेद तो होगा और यहां प्रमाण शब्दत्व अवच्छेद हो जाएगा अवच्छेद भेद कर दोगे तो व्यवस्था बन जाएगा तो कर रहे आप तो वाक्यम शब्द में आप तो शब्द निकाल दीजिए तो क्या बचेगा लक्षण वाक्यम वाक्य। शब्द इतना ही लक्षण बचेगा वाक्यत्मे वाक्यत्म इतना ही दिखा होगा लक्षण तो अनाप्त उच्चरित वाक्य अति व्याप्ति कौन है ठग जो ठग्गु होते बदमाश होते हैं इन लोगों का वाक्य में भी यथार्थत्व हो जाएगा शब्द प्रमाणत्व आ जाएगा तो अनाप्तोच्चरित वाक्य अति व्याप्ति अतः आप विशेषण देना जरूरी है कति उतना ही रख लेते हैं तावन मात्र रोक दो उतना ही कह दो आप तोरितम लक्षण कर वाक्यम हटा दो आप तो चरितम इतना ही रख देंगे आप तो, क्या है? ये भी आप तो, आप तो चरित है। है। क्या आयुन जबगड़ है तो रखता है अति व्याप्ति इत्यादि वाक्यों में जो कि कैसे है वो आप तो चरित्र है।, है लेकिन अर्थवान पद समूह नहीं है अर्थवान पद समूह है क्या वो नहीं है इसलिए वहां अतिव्याप्ति हो जाएगा उसे निवान करने के लिए शब्द पड़ेगा और वाक्य का मतलब होता है पद समूह वर्ण समूह नहीं और क्या है? है। नहीं। है? जब गढ़ूहे पद समूह नहीं तो वाक्यत्म अब आप तत्व तो का लक्षण कर रहे आप तो चरित्व आपने कहा ना आप तो चरित्र किसे कहा जाए यह अशुद्ध पाठ थोड़ा पाठ शोध कर लीजिए पहले आपके यहां पुस्तक में आप तत्पंचा है उससे आगे जो भी है उससे पहले जो है हमें जोड़ना है प्रयोग हेतु भूता प्रयोग हेतुभूता यथार्थ न्याणव मिश्रा उसके बाद लिखो था चे भी लिखो फिर वहां जो पढ़ना प्रयोग हेतु ज्ञान जन्य शब्द परिवसनो अर्थात बीच में इतना पड़ेगा आप तत्व तो आप तत्व तो का लक्षण पहले लिखिए वो लिखा नहीं है मूल में मट्टिका में नहीं है लक्षण नहीं है आप का तो लक्षण ही है आप तो प्रयोग हेतुभूत तो यथार्थ ज्ञानवत्व विश्राम दो फिर तथा तो चरित को ठीक है वहां नहीं है, वहाँ। नहीं है।, कलागे है कलागे। कलाटिका है क्या है कलाटिका बुक है देन, के देन। कलाटिका वाला पुस्तक है तो ठीक उसमें ठीक छपा है हमारे विरला वाले में नहीं है दो बार आना चाहिए वाक्य दो बार है दो बार है तो ठीक है पहले बार आप तत्व का लक्षण के लिए फिर आप तो आपत्व के लिए उच्चरित्व करके कर कर ना जन्य शब्दत्व जोड़ करके ठीक है तो आप का मतलब गया प्रयोग हेतु भूत यथार्थ ज्ञानवत्म प्रयोग का साधन बूता यथार्थ ज्ञान वाला जो आदमी है उस आदमी को कहेंगे तो पुरुष। ऐसी बातें आपता जो प्रयोग की योग्य नहीं रह जाए हा? बातों का बड़ा बातु नहीं होते ना लोग कुछ लोग बहुत बात नहीं होते इसके इसमें दो तो चार लोग हैं बड़े अच्छे लोग हैं लेकिन विचार अच्छे हैं उनके ऐसे नौ जवानों के लेकिन जिंदगी को बर्बाद करते रहे ऐसे बड़ी बड़ी बातें हवाई बातें करते रहते हैं अब सुन सुनकर नए नए जवान सोचते हैं इनके माध्यम से हमारा कुछ काम हो जाएगा उनको लगा देंगे कुछ और हो जाएगा चक्कर काटते रहते हैं और तो जिंदगी खराब हो बातूनी लोग जो होते हैं उनका बातों में कभी विश्वास नहीं करना चाहिए यह ऐसा नहीं है आप ऐसा है वो प्रयोग का हेतु, प्रयोग का साधन भूता यथार्थ ज्ञान वाला है इसलिए से उच्चारित का मतलब क्या प्रयोग हेतु हेतुभूत तो, यथार्थ ज्ञान जन्य शब्दत्व तो काट कर दिया जन्य शब्द से उच्चरित आप्त से उच्चरित का मतलब क्या प्रयोग का हेतु साधनी भूत यथार्थ ज्ञान का जन्य शब्द यथार्थ ज्ञान से जन्य शब्द उस शब्द को ही हम शब्द प्रमाण कहते हैं यथार्थ ज्ञान से जन्य प्रामाणिक जो शब्द है उन शब्दों को ही शब्द प्रमाण कहा जाता है वस्तु तस्तु। पद ज्ञानम करणम इससे पहले एक नंबर टिप्पणी देखिए वस्तुस्तु पढ़ने से पहले पदसमूहात्मक से ज्यामान से शब्द से कर्णत्व मौन श्लोक का दो शब्द बोधो ना सद पद न्यायमान शब्द को ही करण कहोगे न्यायमान में वर्तमान काल में उच्चारित जो ज्ञान का विषय पू शब्द प्रमाण रूपेण करण रूपेण स्वीकार करोगे? वे तो मौनी जो लिख करके बोल रहा है वर्तमान में तो बोल नहीं रहा है वो मोनी श्लोक मैंने मौनी, मौनी लिख के बोल दिया लिखा हुआ जो चीज आप पढ़ रहे हो अर्थ समझ में आएगा कि नहीं आएगा उससे यथार्थ होगा कि नहीं होगा वो आपका लक्षण जा नहीं रहा है क्योंकि वह वर्तमान में यथार्थ ज्ञान जन ग्रह नहीं है वर्तमान उच्चारण कर रहा है उच्चारण करेगा तो व्याघात तो दोष होगा इसीलिए उसमें भी लक्षण जावे तो पद समूहत्मक से ज्यामान शब्द समूह आत्मक जो वर्तमान कालीन ज्ञान का विषयभूता जो शब्द ज्ञायमान में वर्तमान काल में ही उच्चारण के द्वारा प्राप्त जो है। शब्द है उन्हीं को शब्द प्रमाण कहोगे तब तो मौनी, दो, दो, नस्यार। मौनी श्लोक आदो शाबोदो नौ लिख करके लिया स्लेट पे या कागज पर गया बोर्ड पर लिख के बता दिया है उससे आपको कभी ज्ञान ही नहीं होना चाहिए क्योंकि वर्तमान काल में उनका उच्चारण नहीं हुआ इसीलिए नवीन मत महात तो इसी कारण से नवीन मत को समझाते बोला वस्तु इत्यादि से पद ज्ञानम करण कर इसलिए पद ज्ञान करण पद समूह कर्ण नहीं हो पद समूह को कर्ण कर देंगे तो समस्या हो जाएगा वह समूह वर्तमान काल उच्चारित यदि ना हो तो अर्थबोध नहीं होना चाहिए इसलिए वह वर्तमान काल उच्चारित हो या उच्चारित ना हो ये इशारा से कर दिया यूं यूं कर दिया है तब भी समझ में आ जाएगा चेस्ट या लिप्यावा बोध हो सकता है कि नहीं उस चेष्टा से हो चाहे लिपि से हो लिपि में भी रेखात्मक हो चित्रात्मक हो दोनों से अर्थ बोध हो जाता है इसलिए कहते हैं पद ज्ञान एतन वेतन मतेचा वही टिप्पण में आगे बढ़ रहा हूं एतन मतेचा लिप्या हस्तचेष आचार संकेतित पद ज्ञान इसे क्या होगा लिपि से लिख करके बता रहा है मोनी या हाथ से चेस्टा से बता रहा है मोनी, तो भी आप उसके द्वारा संकेतित पद ज्ञान अवश्य उत्पन्न होता है शाब्द बोध होता ही है हमारे आल हो नहीं रहा है हम इशारे से बोलते हैं तो क्या लिख के देते तो यहाँ करते समझ में नहीं आता कई बार भी इसे तोड़ना पड़ है मालूम थे पहले इसलिए मैं गुरु पूर्णिमा का दिन घोषणा कर दिया था एक साल तक शक्ति से नियम नहीं पालूंगा कर कहीं बता दे तो मालूम है ना यहाँ जो रहने वाले उनका स्टैंडर्ड कितनी है कितने अकल वाले इशारा से बताओ लिख के बताओ तो भी नहीं समझ में आता बोले बिना समझ में नहीं आते और यह तो उत्कृष्ट बुद्धि वाले की बात हो रहा है जो संकेत हाथ कर दे तो समझ में आता लिप्य देने पर समझ में आएगा जब भारी के से समझ में आ गया तो फिर क्या क्या लिप्याच हस्तचेष याचा संकेतित पद ज्ञानात शाब्द ही संकेतित पद ज्ञान से भी शाब्द बोध होने लग जाएगा इसलिए वास्तव में करण क्या है पद समूह का नामकरण नहीं पद प्राचीन मत में नवी मत में पद का ज्ञान करण है चाहे पद ज्ञान कैसा पैदा हो वर्तमान काल उच्चारण पूर्वक हो, हो चाहे लिखा हुआ पहले से लिख के रखा हुआ आपने पढ़ लिया उससे हो चाहे हस्त आदियों से उसने इशारा करके बता दिया हो उससे आपको ज्ञान हो रहा हो जैसा भी ज्ञान हो पद ज्ञान ही करें वृत्ति ज्ञान सकृत पद ज्ञान जन्य पदार्थ उपस्थित व्यापार व्यापार क्या है कहते वृत्ति ज्ञान सहकृत पद ज्ञान जन्य पदार्थ उपस्थित पद ज्ञान जन्नी होनी चाहिए केवल वृत्ति ज्ञान क्यों नहीं कहा दोनों कह रहे वृत्ति ज्ञान सहकृत पद ज्ञान वृत्ति ज्ञान सहकृत पद ज्ञान कहने क्या जरूरत है वृत्ति ज्ञान के वृत्ति तो है बता दिया तो मैंने अविधा वृत्ति लक्षणा गौणी व्यंग्या चार प्रकार की होती है केवल उस ज्ञान से सीधा हो जाए क्यों नहीं होगा का तेल समस्या होगी मान लो आपको कह दिया गया उधर जाओ देख क्या आओ घोड़ा या नहीं इतने घोड़ा सामने आ गया अ प्रत्यक्ष हो गया आप आगे जवाब दे रहे हैं शब्द के द्वारा जवाब देने से पहले प्रत्यक्ष हो गया अब क्या हुआ प्रतिज्ञान तो बेकार जाए इसे कहते हैं ऐसे प्रत्यक्ष शब्दोच्चारण हो रहा है कई बार ऐसे होता है शब्द बोला जा रहा है वाक्य पूरा नहीं हो उससे पहले आप जो बोलना चाहते तो प्रत्यक्ष हो गया तब शब्द ज्ञान मानोगे उसको प्रत्यक्ष ज्ञान मानोगे इसलिए वहां कहना पड़ेगा वृत्ति ज्ञान सहकृत है फिर भी उसको हम पद ज्ञान नहीं है वहां वृत्ति ज्ञान रहने के बावजूद भी हम उसको शाब्द नहीं मानेंगे क्योंकि वृत्ति ज्ञान के बाद पद ज्ञान उत्पन्न होने से पहले ही प्रत्यक्ष हो गया उत्पन्न होने से पहले प्रत्यक्ष हो गया इसलिए लेना नहीं चाहते हैं थोड़े क्या कहना पड़ेगा जननी केवल वृत्ति ज्ञान जन कहेंगे ऐसे प्रत्यक्ष में भी अति व्याप्ति हो जाएगा शब्द बोल ही रहे थे इतने वस्तु प्रत्यक्ष हो जाए वृत्ति ज्ञान हो रही है इतने में क्या हो गया वह प्रत्यक्ष हो गया उस ज्ञान से शावने से पहले ही प्रत्यक्ष हो गया ऐसी स्थितियों में तार निवारण करने के लिए बीच है जन्य पदार्थ उपस्थिति का नाम व्यापार पदार्थ जो उपस्थिति हुई पद ज्ञान जन्य पदार्थ आपके समक्ष उपस्थित हुआ वो व्यापार है करणे और फल शाब्दोध है वाक्यार्थ ज्ञानम वाक्यार्थ ज्ञान रूपी जो शाब्दोध है वो क्या है वो फल है नीचे देखिए एक नंबर टिप्पणी इस पन्ने में अट्ठासी में पद वतोपि, वोपी देखो पद वाला होने पर भी प्रत्यक्षादि पदार्थ उपस्थिति तो काले प्रत्यक्षादि के द्वारा भी मान लो पदार्थ उपस्थिति हो जाए तो वहां बोध के आपत्ति को वारण करने के लिए पद ज्ञान जनिए घटाधि समवाय संबंधे न आकाश स्मरण सती आकाश आपत्ति वारणा वृत्ति ज्ञान से कर देती घटाधिपद दे सुना अपने घटाधिपद सुनने के बाद घट रूपी अर्थ उपस्थित नहीं हुआ आकाश उपस्थित हो क्यों घट एक शब्द है घट भी क्या है एक शब्द आपने घ अट घट एक घाटा शब्द को सुना आपके दिमाग में गोल मोडल सुपस्थित नहीं हुआ आपने सोचा घट एक शब्द है शब्द वाला कौन होता है आकाश होता है वो आप आकाश पहुंच गए, आप घड़े में ना पहुंच करके घट शब्द का अर्थ को ले लेने के लिए आप घट शब्द सुनकर के उसको क्या ग्रहण किया एक शब्द सामान्य रूप ने ग्रहण कर लिया और उसका अधिग्रहण कौन होता है समय समझे ना आकाश होता है तो आप घट शब्द से आकाश में पहुंच रहे हैं घट शब्द से घड़े में नहीं पहुंच रहे हैं ऐसी स्थिति में आपत्तियों को निवारण करने के लिए क्या कहना पड़ेगा वृत्ति ज्ञान सहकृत और घट शब्द से कभी भी आकाश वृत्ति से उपित नहीं हो सकता क्योंकि घट का अभिधा वृत्ति से क्या बोध होगा घड़ा घड़ा गोलमुटोन ठीक घटाप अभिधावृत्ति से और लक्षणा से क्या बोध होगा जो घट संबंधी कोई वस्तु देखना पड़ेगा ना लक्षणा से ऐसे क्या उपस्थित हो सकता है जो घट संबंधी हो जो घट में रहने वाला पदार्थ जब घरों में प्राचीन जमानों की बात है, आजकल तो बात बनेगी नहीं ये आजकल तो सब फ्रिज हो गया है बक्से हो गए हैं डिब्बे हो गए पता नहीं क्या क्या हो रखा है पहले सब कुछ घड़ों में छिपा कर रखते थे घड़ों में होता छोटा बड़ा घड़े होते थे है? आप तो हैं? आप लोगों के जमाने में, हम लोग भी देखते हैं गांव में हमारे जमाने में बचपन हमारी दादी बा बोलती थी तो वो घड़ा ले आना मैंने कहा वो घड़ा में क्या है तू तो तो ले आना तेरे काम का है वहां जाके से चढ़ करके उठा लाते थे और अपने लाके माल जरूर छिपा कर रखा हुआ है किसी को है तो घड़ों में लक्षणा क्या है घट वो घड़ा लाओ वो घड़े लाने से घड़े को लाने से कोई मतलब नहीं है घट में रहने वाले पदार्थ अंतर्वर्धी पदार्थ लक्षणा से, मतलब। पदार तो से बोध कराना चाहते तुम्हारे लायक पदार्थ उसमें पदार तो घट की लक्षण तथा अंतर्वर्दी पदार्थ ना हो सकते न के घट संबंध सोरे संयोग समझ से क्या है घट का आकाश में संयोग संबंध है घट आकाश समी है ना आकाश में ही तो है घट संयोग संबंध है संबंध वह भी है लेकिन हर एक वस्तु का संबंध आकाश में संयोग संबंध हर एक वस्तु का संबंध है इस संदेश लक्षण गंगा से भी आकाश को बोध नहीं होगा तट क्यों बोध हुआ आपको क्योंकि आकाश आत्मा काल दिग्ध क्या है एक सामान्य संबंधी वस्तु है सभी वस्तु के साथ सदा इनका संबंध बना रहता है इसे लक्षण से हम इनको बोध कराना नहीं चाहते लक्षण से बोध इन चारों से भिन्न वस्तु का ही करना तो है अंतर्वृतिक पदार्थ लक्षण से गौणी या व्यंग्यावृत्या है ही नहीं मामला अतव वृत्ति ज्ञान के द्वारा घट शब्द से कभी भी आकाश उपस्थिति नहीं घट से भी कोई आकर्ष उपस्थित करना चाहे उसमें अति व्याप्ति निवारण करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वृत्ति सहकृत वृत्ति सहकृत पद ज्ञान जन्य पदार्थ तो उपस्थिति ये क्या है व्यापार है वृत्ति क्या आगे देखेंगे तो वृत्ति सहकृत पद ज्ञान जन्य पदार्थोपस्थिति ये क्या है व्यापार है और किससे जन्य पद ज्ञान जन आपने कही दिया है कर्णजन्य हो गया कि नहीं हो गया ती तत्व व्यापार लक्षण तो तजन जन कैसा हो जाएगा पद ज्ञान से जन्य क्या है आपका फल शाब्दोध यानी तो शाब्द बोध का जनक यह है बोध जनकत्व भी इसमें है अतज्ञान क्या, क्या हो गया करण हो गया का तनकत्व पदार्थोपस्थिति में है और पद ज्ञान जन पदार्थोपस्थिति में है तजन सती तजन्य का जनकत्व भी आ गया पदार्थ उपस्थिति में अतः पदार्थ उपस्थिति क्या हो गया व्यापार और पद्ञान कर्ण शब्द बोध वाला या कार्य कहते इसको ये नवी न्यायिकों के सिद्धांत के अनुसार बन गया वृत्तिर नाम आप कहते वृत्ति किसे कहा जाए वृत्ति क्या चीज है शक्ति लक्षण अन्यतर रूपा शक्ति लक्षण अन्यतर रूपा क्योंकि न्यायिक लोग ये दो तो ही मानते हैं गौणी नहीं मानते ना विमान से गौणी मानते हैं साहित्य वाले व्यंग्यावृत्ति मानते हैं तो लेकिन शक्ति। शक्ति इस पर भी टिप्पणी देखिए दो नंबर टिप्पणी पदजन्य पदार्थ तो स्थित देव स्थित शक्ति ज्ञान उपयोग पदजन्य उपस्थिति में शक्ति ज्ञान, ज्ञान का उपयोग है क्योंकि बिना शक्ति ज्ञान का पदार्थ की उपस्थिति ही नहीं होगी विना शक्ति ज्ञान का पदार्थ की उपस्थिति ही नहीं होगी जैसे मैं का दृष्टान देते ना अति बिहारी होगा वो आती से क्या उपस्थित होगा पदार्थ उपस्थिति प्रसंग के अनुसार आपको निर्णय करना पड़ता है अति कार्य क्या होगा बताया था ना एक बार याद है बिहार में हम हर काम के लिए अति बोलते हैं अति लाओ अति लाओ अब क्या है वो अति वो भगवान ही जान वो तो आप निर्णय लेंगे तो ठीक नहीं तो डांट पड़ेगा जब नए नए गए तो गुरु आश्रम एक पंडित जी रोस में काम करते थे बिहारी पंडित उनसे काफी रसोई से काम सीखा ट्रेनिंग उन्होंने दी थी तो वो कहते अति लाओ, आती लाओ। पहली बार उन्होंने जब बोला हम समझ में नहीं है क्या करना ना मैंने लाओ मैंने अति क्या होता है ना चावल है दाल है क्या है कुछ पता अति नाम का पहली बार तो सुन रहा हूँ समझ में नहीं आई उधर उधर देखा और कपड़ा उठा करके लाया और कढ़ाई को उधार दिया उसने तो मैंने सोचा अति लाओ कहा मतलब कपड़ा लाओ यह हमने समझ लिया अति का शक्तिग्रह मैंने कपड़े में पकड़ लिया और तो वो एक दिन बाद फिर उसने बोला अति कपड़ा पकड़ा दिया के मेरे पर कल तो अति मैंने कपड़ा था आज अति हो गया नोन नमक और फिर कल क्या होगा अति का कोई भरोसा नहीं तब समझे प्रकरण देखना पड़ेगा प्रसंगे क्या कर रहे हैं ध्यान देना पड़ेगा तो क्या जरूरत है इस समय उसका नाम आती किसी भी चीज का नाम हो सकता है तो इसलिए शक्ति के ग्रहण की पदार्थ उपस्थिति नहीं होती अति शब्द का श्रवण करने मात्र से कौन से पदार्थ उपस्थित होगा यदि आप प्रकरण को नहीं समझ पाए कोई भी पदार्थ उपस्थित नहीं कर सकते है। क्योंकि अतिशब्द का किसी भी शक्तिग्रह है ही नहीं बिहारी भाषा किसी भी वस्तु विशेष में शक्तिग्रह नहीं है इसलिए शक्तिग्रह एक बहुत भारी समस्या है सबसे बड़ा समस्या शक्तिग्रह का है इसलिए हम बात का बतंगड़ा बनाना बोलते हैं जानते हैं बात का बतंगड़ा बनाने क्या होता है एक हाथ की लौकी में नौ हाथ का बीच कहावत है कथा सुना आपने कभी नहीं एक हाथ की लौकी में नौ हाथ का बीज इस पर हुआ क्या एक गांव में एक लौकी सब्जी उगाते तो लौकियां होते ही हैं। क्यों नहीं हुआ एक लौकी लोग तो आदमी जो है अपने घर में लाए एक लौकी लोग सब्जी बनाओ उसकी पत्नी का तो उसके अंदर एक बीज निकले इतना बड़ा बाकी सारे बीज इतने और वो बीज एक बीज केवल पूरे लौकी में दोगुना लंबा बड़ा आश्चर्य कर गई, अब आश्चर्य करके अपने पति को बुलाया, बच्चों को बोले देखो देखो देखो देखो इतना बड़ा हमारे यहाँ लोकम इतना बड़ा हो गया इतना बड़ा बीज हो गया अब वो जो इतना बड़ा जो बीज बोला उसने पड़ोस के घर में पहुंचते पहुंचते इतना बड़ा हो गया वो अग्नि को बोला इतना बड़ा बीज तो ऐसे करते गाँव पार करते इतना बड़ा बीच हो गया वो आगे इतना बड़ा बीच वहां पर हो गया उसके गाँव में लौकी के अंदर इतना बड़ा बीच हो गया तो करते करते शहर पहुंच इतना बड़ा बीज हो गया तो राजा के कान तक पहुंचने तक नौ हाथ का बीज हो गया एक हाथ की लौकी में नौ हाथ का बीज था ये कहावत ही बन तो राजा ने खोज कराया बताओ पहले कैसे होगा बीज लौकी से बाहर फूट के निकला होगा नौ हाथ फूटता है लौकी के बाहर निकला अगर चलो देख पता लगाओ मंत्री को भेजा फिर पता लगाते, लगाते, किसने बोला? उसने बोला, उसने बोला करते करते, करते सुरक्षित रखा था उसने दिखा रहा था दुनिया चौकी सबको दिखा रहा था देखो हमारे स्पेशल बीजा है तो राजा ने उसको मंगाया तो बढ़िया उसके लिए शो केस बना करके रख दिया अंदर और बाहर लिख दिया एक हाथ का लौकी में नौ हाथ जमाना ऐसा है शब्द यहां से वहां पहुंचता है मैं आपको कुछ बोला आप अगले को बोलने में थोड़ा मिर्च उसमें जोड़ देते हैं, फिर वो अगले में बताएंगे, कुछ और ही कुछ बात बहुत विचित्र किया शक्तिग्रत समस्या हम किस शब्द को किस भाव से किस प्रसंग में किस तात्पर्य से बोला है उसे कोई नहीं ग्रहण करता सब अपनी बुद्धि लगाते अपनी वासनाएं अपनी संस्कार अपने जो विचार अपने अनुसार अपनी, अपनी आवश्यकता के मुताबिक अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप वो अपना अर्थ ग्रहण कर लेते फिर कहते महाराज आपने कहा ऐसे कहा था फिर मैंने कब ऐसे कहा कई बार ऐसे हुआ मेरे को कोई दिखाया आपने ऐसे कहा था? तो कभी ऐसे कहा ही नहीं कब कहा था कैसे तो बताओ याद दिलाओ तो याद दिलाते तो पूरा प्रसंग ही प्रसंग ही ही अलग था मैंने उस शब्द का अर्थ होता है जो तुमने लिया नहीं अनर्थ कर दियो दिया शक्तिग्रह का तय आठ प्रकार से बताया गया शक्तिग्रह व्या कर लोकमान कोश आपको वाक्यस्य वाक्य सुशेषादेशनिध्य सिद्ध पदस्य वृद्धा श्लोक है कुछ कुछ पुस्तकों में दिया है श्लोक में बता रहे हैं आठ प्रकार से शक्तिग्रह होता है श्लोक में लिख दे रहा हूं जिनके यहां नहीं हो लिख लो है किसमें आठ नीचे दिया विरला टीकाकार दिए है देखो श्लोक हाँ हमारे पुस्तकों में तो है शक्तिग्रह व्याकरणोपम कोश आपक्यवहारत वाक्य से शेषादी सानिध्यता सिद्ध पद से श्लोक है नंबर एक व्याकरण से नंबर एक क्या है व्याकरण इसको नंबर लिखते जाओ व्याकरण नंबर एक उपमान नंबर दो नंबर दो उपमान नंबर तीन कोश नंबर क्यांबर पांच व्यवहार छठा वाक्य शेषा सा विवृते वदन्ति वील क्रिया शक्तिग्रम वी जुड़ेगा वो विवृते साठवा सिद्ध पदस्य सिद्धपद से वृद्धा शक्तिग्रह वी इस श्लोक में करता है शक्तिग्रह कर्म है वदंती क्रियापद है वृद्धा मानी प्राचीन आचार्य लोग प्राचीन आचार्य लोग शक्तिग्रह आठ प्रकार से होता है ऐसा बोलते हैं कौन है आठ प्रकार व्याकरण एक उपमान दो कोष तीन आपको व्यवहार पांच वाक्यशेष छवृति सात और सिद्ध प्रदस्थानिधि तह आठ व्याकरण तो पढ़ी रहे आप जानते हैं यानी रामधन राम शब्द राम भी कैसे बना राम धातु से घय प्रत्यय हुआ शर्त में हुई थी करणाधिक्रणीरण अर्थ में हुआ था।, रम्ये रम्ये अपने कर लिया था जिस जो योगियों के उसका नाम राम है उसमें राम काशिष्ट योगी जो पदार्थ विशेष हो राम ये बोध हो जाता है व्याकरण से बोध तो आप जानते हैं और आता है दूसरे में उपमान अभी आपने उपमान को भी देखा है ना गवय पद का अर्थ ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ नील गाय का ज्ञान कल आपने किया है सादृश ज्ञान विशिष्ट वाक्य के द्वारा आपने बाद में जंगल में जाकर उस पिंड विशेष को देखा जो गवाकृति है लेकिन गौ नहीं है गौ समान आकृति वाला था उसने गवय पद नील गाय में गवय पद वाचण कर लिया उपमान से शक्ति ग्रहण करा हुआ तीसरा कोष कोशों से भी निरुक्त वैदिक कोश क्या है निरुक्त उसके अलावा भी अमर कोश है लौकिक शब्दों के लिए श्री कोश है वैज है मेदिनी कोष है अनेकों कोष बना हुआ है इन कोषों से भी आप शब्दों के अर्थ संग्रह कर सकते हैं शक्तिग्रह कर सकते हैं और चौथा आप आपको कोई शब्द गर्द मालूम नहीं हुआ जब छोटे तो क्या करते अपने माता पिता से पूछते स्कूल का पुस्तक लिया बताओ इसको क्या अर्थ है पीछे पढ़ेंगे उसको बताएंगे नहीं जब तक तो दिमाग काम से छोड़ के बताना पड़ेगा बच्चों के हम लोग सभी ने किया है सभी का अनुभव उसी बात है नहीं किया है क्या तो कोई बड़ा भाई है जो भी है जो बड़े गर्म है उनके पीछे पड़ जाएंगे उसके पास भेजेंगे तो उसके पीछे पड़ जाएंगे जब तक नहीं मिलेगा उसका अर्थ सही तब तक छोड़ेंगे शक्तिग्रह आप, आप अपने घर में अपने बड़े माता पिता भाई जो भी हैं उनको तो मानते हैं उनसे पूछते हैं वो जो अर्थ बता देते तो उसको रट देते इतना विश्वास वाक्य से भी शक्तिग्रह हो जाता है व्यवहार तो अच्छा आपको तो मालूम नहीं घट शब्द का अर्थ क्या है एक आदमी ने कहा दूसरे आदमी जाओ घट को ले आओ अगर आप देख रहे थे दे। इन्होंने बोला घट को लाओ और करेगा क्या तो गया एक वस्तु लिया गोलमठोल वस्तु तब तो समझेंगे इसी का नाम घट है जो लाया है इसी का नाम तब समझना में वो हो हम जिसको घड़ा बोलते हमारी देसी भाषा में उसी का नाम घट है तो घट शब्द शक्ति। का शक्ति देसी भाषा में जो घड़ा कहा जाता है उसमें आप ग्रहण कर लेते ही नहीं कर लेते उसको तो व्यवहार से ग्रहण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बोल रहा है वह क्रिया होने लगी उसके आधार पर आप अनुमान कर लिया इस शब्द का यही अर्थ है ग्रहण कर लेते हैं उसको कहते हैं व्यवहार से शक्ति ग्रह करना और वाक्य से शेषार्थ उसी वाक्य का शेष शेषणार्थ रहा है रहेगा उसी वाक्य का उपनिषदों में कई बार आता है जैसे वहां गा आपने असतों मा स्वयं मंत्र में आगे असल सदगर्दिया मृत्यु हो असल मृत्य अर्थ मृत्यु हो सत मैने अमरत्म अमृतत्म अभयत्म स्वयं अर्थ किया आगे स्वयं ही विवरण तो वहां पर बाकी शेष में अर्थ मिल रहा है जैसे एक और दृष्टांत में रुद्र शब्द रुद्र सदर्द क्या है? पूछा तब रोध इनती रुद्रा रुलाने से इनका नाम रुद्र है तिरुलाते कौन है फिर वो ये सारी इंद्रिया तिरलाते ना हम लोगों को परेशान करते बीमारियां लाते हैं जितना भी संभालो उसको फिर भी वो धोखा ही देते जरूर इसलिए उपनिषदों में इंद्रियों को रुद्र कहा तो वही अर्थ बता दिया ना? उसको कहते हैं वाक्य का शेष वाक्य का अंतिम हिस्सा है आपको अर्थ तो मिल जाएगा और विवृदे विवरण से भी वाक्य शिष्य ना भी हो मूल में था मघवा शब्द था अब उसको विवरणकार ने टीकाकार लिख दिया इंद्र इसका अर्थ क्या है इंद्र कह दिया आप इंद्र कौन है मालूम है स्वर्ग स्वर्ग नाम के लोग उसका राजा ज्ञान विवरण से भाषा से टीका से टिप्पण से क्या होता है मूल की अर्थ बोध हो जाता है विवरण से और सिद्ध पदसानिता सिद्ध पद से सानिध्य था किसने बोला भ्रमरह रोती पिको रोती आप कहेंगे पिक मैंने क्या होता है उस समय वहां पिक समझ में आएगा कोयल है वो रहा है बढ़िया बोलता है ना वो कि कहा रउती ऐसे किसने बोला लेकिन आपने देखा कि सिद्ध पद के सन्निधि प्रसिद्ध पद कौन है गाना, उसके नजदीक में क्या है के में रहने का तो हो गया, कोयल करके ज्ञान हो गया जरूरी नहीं है आने जीवी आने जीवी दोनों के हमने तब क्या करोगे सिद्पल क्या रहेगा व्यवहार से देख ला वो समझ लेगा ये चीज है वो ला रहा है ले जा रहा है आने मतलब लाओ। नया मने ले जाओ दोनों बाद में हो जाएगा। दोनों का बोध हो जाएगा उसी चीज को लेकर व्यवहार होगा ना घटम आने घटम नया बोला तब उस चीज को लाया उसी चीज को ले जा रहा है तब तो समझ लेगा घट शब्द मने गोल आने मने लाना नया मने जिसे कोई पदार्थ व्यवहार भी तो भी से ज्ञान हो सकता है सब कुछ पूरे वाक्य का ज्ञान सिद्ध सिद्ध सिद्ध पद से तो आठ प्रकार सब आप शक्ति ग्रह कर सकते हैं ऐसे शक्ति से युक्त का नाम शक्तम पदम यह हम लिख रहे हैं अब आइए हम कहा लगे थे टीका में ना शक्ति पद पद्य पदार्थोपस्थित हो गए तो, तो जो शक्ति ज्ञान उपयोग है ईश्वर बोल रहा था तल से जन्य पदार्थोपस्थिति तो में शक्ति ज्ञान का उपयोग हो होता है इससे आगे कल देखेंगे